ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्याननिष्ठ जीवन की अनिवार्य शर्तें आत्मनोमोक्षार्थम जगत चा यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए इस उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने के बहुत पहले ही साकार ईश्वर की उपासना करते हुए भी इस उच्चतर विश्व विश्वजनित व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर अग्रसर होते हुए भी मुझे अपने साथियों को नहीं भूल जाना चाहिए हम सभी परमात्मा के दास हैं भगवान को माता या पिता समझने पर हमारे सह प्राणियों को हमें उसी भगवान की संतानें समझना चाहिए यदि हम भगवान को अपनी आत्मा की भी आत्मा समझने का साहस कर सके तब हमें याद रहे कि हम सभी परमात्मा के साथ नित्य संबंध आत्माएं हैं और हमारे परमात्मा के संबंध के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तब हमारे जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है जिन महापुरुषों ने हमें कहा था कि कर्म और उपासना एक साथ करने चाहिए उन्होंने ही हमें यह भी कहा था कि इस आदर्श को अपने सामने रखो आत्मा की मुक्ति तथा जगत के कल्याण के लिए कर्म करो तुम्हें अपने आध्यात्मिक मुक्ति अथवा ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए साथ ही दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयास करो सिद्ध पुरुष ही सभी में ईश्वर का दर्शन कर सकता है तथा उसकी सेवा स्वतः स्फूर्त होती है लेकिन हम में से अभी जो अज्ञान में पड़े हैं उन्हें ऐसी तीव्र कल्पना करनी चाहिए कि हम सब परमात्मा के माध्यम से एक दूसरे से संयुक्त हैं और जिस तरह हम अपना हित साधने का प्रयास करते हैं उसी तरह हमें सभी का कल्याण करने का भी प्रयास करना चाहिए इस संदर्भ हमें कर्म और उपासना साथ साथ होनी चाहिए यह उपदेश नया अर्थ धारण कर लेता है ध्यान में प्रगति करते हुए आंतरिक विकास का प्रयास करते हुए हमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं अपितु दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करना चाहिए यदि इसका आचरण किया जाता तो संसार में कैसी सुंदर सुव्यवस्था स्थापित हो जाती यदि प्रत्येक व्यक्ति जैसे अपने लिए सोचता है वैसा दूसरों के लिए भी सोचता तो हमें अवश्य और अधिक लाभ होता स्वार्थ पर मनोभाव से हम सामान्यतः सोचते हैं मुझे अपने हिस्से मतलब है लेकिन दृष्टिकोण के उदार होने पर हमें अनुभव होता है कि हम एक बेहतर पूर्ण सत्ता के अंश हैं और तब हमें सभी के साथ महान आत्मीयता और निकटता का बोध होता है और जब प्रत्येक व्यक्ति कर्म और उपासना के आदर्श को इस दृष्टिकोण से व्यावहारिक जगत में कार्य रूप में परिणित करने का प्रयत्न करेगा तो हमारा जीवन मधुमेह और सफल होगा तथा आध्यात्मिक चेतना उपलब्ध होगी साधना एवं सेवा करते समय हम अहम केंद्रित न हो हम अपने समस्त कर्मों के फल परमात्मा को समर्पित कर दें श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि हम भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमारी ओर दस कदम आएंगे आत्मा जगत के इस सत्य की अनुभूति करनी चाहिए अतः आगे बढ़ो परमात्मा सदा तुम्हारी रक्षा करे तुम्हारा मार्गदर्शन करे तथा पवित्रता प्रेम आनंद और उनकी दिव्य सत्ता से तुम्हारा हृदय पूर्ण कर दे